महाभारत कर्ण कर्णप पंचाशत्तमोध्याय कर्ण और भीम से इनका युद्ध तथा कर्ण का पलायन संजय उच द्रवतो द्रुव तो दृष्ट् पांडवास्तावकबल दुर्योधनो महाराज वारायास योध स्वबल तेवता क्रोतस्तौ पुत्रश नाजन्यवर्त संजय कहते हैं महाराज पांडवों को आपकी सेना पर आक्रमण करते देख दुर्योधन ने सब सब ओर से प्रकार के प्रयत्नों द्वारा उन योद्धाओं को रोकने तथा अपनी सेना को भी स्थिर करने का प्रयत्न किया भरत नरेश्वर आपके पुत्र के बहुत चीखने चिल्लाने पर भी भागती हुई सेना पीछे ना लौटी तथा पक्ष सपन सोल तदा सशस्त्रो भीमृढ़ तन्नंतर चो के पक्ष और प्रपक्ष भाग बे खड़े चैनिक में खड़े हुए सैनिक सुबलपुत्र शकुनी तथा सशस्त्र कौरव वीर उस समय रण क्षेत्र में भीमसेन पर टूट पड़े कर्णों दृष्ट द्रवत राजवाचेदीमरथम प्रति उधर कर्ण ने भी राजा दुर्योधन और उसके सैनिकों को भागते देख मद्र से कहा भीमसेन के रथ के समीप चलो एवं मुक्तस्य हंस वर्णान हयानग्रहान प्रसिदर कर्ण के ऐसा कहने पर मद्र हंस के समान श्वेत वर्ण वाले श्रेष्ठ घोड़ों को उधर ही हाँ दिया जहां भीमसेन खड़े हाँ जहाँ भीमसे महाराज संग्राम में शोभा पाने वाले सल्ले से संचालित हो वे घोड़े भीमसेन के रथ के समीप जाकर पांडव सेना में मिल गए दृष्टवा कर्णम समाया तम भीम क्रोध समन्वित मतिम चक्रे विनाशाय कर्ण से भरतर्षभ भरश्रेष्ठ कर्ण को आते दे क्रोध में भरे हुए भीम से ने उसके विनाश का विचार किया सौभ्रविश्चा किंवीर धृटधुम्न चाराषद्त यूज रक्षत राज धरमात्म युधिष्ठि संशयान्मह मुक्त प्रेक्षतो प्रेक्ष उन्होंने वीर के तथा कुमार द्रुप से कहा तुम लोग धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो वे अभी अभी मेरे देखते देखते किसी प्रकार महान प्राण संकट से मुक्त हुए हैं अग्र तो मे राजा छिन्न सर्व परीक्ष्म दुर्योधन प्रत्यर्थम राधे दुरात्म दुरात्मा राधा पुत्र कर्णे दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए मेरे सामने ही धर्मराज की समस्त युद्ध सामग्री को छिन्न भिन्न कर डाला है अंतमध्य मध्य गम श्यात दुख से पार्षद अंता संग्रामेण सुखोरेण सत्यधि तद्रवी पते कुमार इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है अतः अब मैं उसका बदला लूँगा आज रणभूम में अत्यंत घोर संग्राम करके या तो मैं ही कर्ण को मार डालूँगा या वही मेरा वध करेगा यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ राजान्यता तस् संरक्षण सर्वे यथ्विधरा इस समय राजा को धरोहर के रूप में मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ तुम सब लोग निश्चिंत होकर इनकी रक्षा के लिए पूर्ण प्रयत्त करना एवं उक्वा महाबाहु प्रायादाधि प्रति सिंहनादे न महता सर्वा संदिश ऐसा कहकर महाबाहू भीमसेन अपने महान सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रध्वनित करते हुए शोतपुत्र कर्ण की ओर बढ़े दृष्टवा तुरत मयांत भीम युद्ध अभिनंदित नंदिन अभिनंदन करने वाले भीम से इनको बड़ी उतावली के साथ आते देख के स्वामी शक्तिशाली ने सूतपुत्र शल्य वाच पश्य कर्ण महाबा शकुंदम पाण्डुनंदनम दीर्घ काला क्रोधम तुका ध्रुव शल्य बोले कर्ण क्रोध में भरे हुए पाण्डुनंदन महाबाहु भीमसेन को देखो जो दीर्घ काल से संचित किए हुए क्रोध को आज तुम्हारे ऊपर छोड़ने का निश्चय किए हुए हैं ए दृष्टपूर्व कदाचन अभिमन्योहते कर्ण राण अभिमन्यु तथा घटोत्क राक्षस के मारे जाने पर भी पहले कभी मैंने इनका ऐसा रूप नहीं देखा था से समस्त शक्त क्रोधो निवारे बिहर सूप जुगांताभ वे इस समय हो समस्त त्रिलोकी को रोक देने में समर्थ हैं क्योंकि प्रलय काल के अग्नि के समान तेजस्वी रूप धारण कर रहे हैं संजय उवाच ये ब्रुवतिराधेय भद्राणाम अभ्यवर्त वैकर्ण क्रोध दीप्तर संजय कहते हैं नरे सर मद्रास्य राधा पुत्र कर्ण से ऐसी बातें कही रहे थे कि क्रोध से प्रज्वलित हुए भीमसेन उसके सामने आ पहुंचे अथागतम तो संद्धाभिन शल्यम राधे अप्रसन युद्ध का अभिनंदन करने वाले भीमसेन को सामने आया देख हँसते हुए से राधापुत्र कर्णे सल्य से इस प्रकार कहा यदुक्तम यदुक्त वचनमेहया मद्रचनेश्वर सत्यम नात्र संशय मद्र राज प्रभो आज तुमने भीमसेन के विषय में मेरे सामने जो बात कही है वह सर्वथा सत्य है इसमें संशय नहीं है ऐसूर वीर से क्रोधन से निरपेक्ष शरीर चाणत बे भीमसेन सूरवीर क्रोधी अपने शरीर और प्राणों का मोह न करने वाले तथा तो अधिक बलशाली है अज्ञातवास अज्ञातवास वसता विराट नगर ही तला द्रौपद्या प्रिय कामे न कवल बाहु संशया गूढ़ भाव सामीचक सगड़ो विराट नगर में अज्ञातवास करते समय इन्होंने द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से छिपे छिपे जाकर केवल बाहुबल से कीचक को उसके साथियों से मार डाला था शोध्य संग्रह शिद्ध क्रोध मूर्छित किं करोद्यत दंडेना नृत्युना व्रजे दृढ़ वे ही आज क्रोध से आतुर हो कवच बांधकर युद्ध के मुहाने पर उपस्थित है परंतु क्या ये दंड धारण किए यमराज के साथ भी युद्ध के लिए रणभूमि में उतर सकते हैं चिर कालाभिलो माम तो मनोरथ अर्जुनम सम्यांजय सा में कद्यम भवेदीम समागमान मेरे हृदय में दीर्घ से यह अभिलाषा बनी हुई है कि सम्रांगण में अर्जुन का वध करूँ अथवा वे ही मुझे मार डाले कदाचित भीमसेन के साथ समागम होने से मेरी वह इच्छा आज ही पूरी हो जाए नेहते भीम सेन एवा यदिथी कृत अभिया तन में साध भविष्य अतम से प्राप्त तत्शीघ्र संप्रधारय यदि गये अथवा रथिन कर दिए गए तो अर्जुन अवश्य मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मेरे लिए अधिक अच्छा होगा तुम जो यहाँ उचित समझते हो वह शीघ्र निश्चय करके बताओ एक त्रुआ तो वचन राधे याच वचनम शल्य अमित शक्तिशाली राधा पुत्र कर्ण का यह वचन सुनकर राजा सन्न ने सूतपुत्र से उस अवसर के लिए उपयुक्त वचन कहा अभिया महाबाहो भीमसेनम महाबलम निरस्य भीमसेनम तू तथ प्रास्त फालगुण महाबाहो तुम महाबली भीमसेन पर चढ़ाई करो भीमसे को परास्त कर देने पर निश्चय ही अर्जुन को अपने सामने पा जाओगे यस्ते कामोत चिरा प्रभृति समे कर्ण सत्यमय तद्रविमित कर्ण तुम्हारे हृदय में चिरकाल से जो अभिष्ट मनोरथ संचित है वह निश्चय ही सफल होगा या मैं तुमसे सत्य कहता हूँ एवं मुक्ते ततः कर्ण शल्यम पुनर्भाषत हंता हम अर्जुनम संख्य महाम वाहन युद्धे मिन समाधाय अत्र उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने शल्य से फिर कहा मदराज मैं युद्ध में अर्जुन को मारूं या अर्जुन ही मुझे मार डाले इस उद्देश्य से, से युद्ध में मन लगा कर जहाँ भीमसेन है उधर ही चलो संजय उवाच ततः प्राजाद सेना सुल्यत्रो महेश्वासो भद्रावि संजय कहते हैं प्रजानाद तन्नंतर शल्य के द्वारा तुरंत ही वहां जा पहुंचे जहाँ महाधनुधर भीमसेन आपकी सेना को खदेड़ रहे थे ततः सूर्य नादस्म धेरी नाम च महासुन उदतिष्ठ राजेन्द्र कर्ण भीम समाग भी कर्ण और भीमसेन का संघर्ष उपस्थित होने पर फिर तूर्य और भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी भीमसेनोथ संक्रुद्ध तत् सैन्यम दुरासधम नाराच विमले तीक्षण ही हम दिशा प्राद्रावे बलवान भीमसेन ने अत्यंत कुपित होकर चमचमाते हुए तीखे नाराजों से आपकी दुर्जय सेना को संपूर्ण दिशाओं में खदेड़ दिया स सन्नीपातम घोरूपो विषा पते आशी द्रोद्रुव महाराज कर्ण पांडव योद प्रजानाथ महाराज कर्ण और भीम से इनके उस युद्ध में बड़ी भयंकर भीषण और घोर मारकाट हुई तो मोहरता तुहर्ताद्राजिंद पांडव कर्णमाध्रवत समम संप्रेक्ष कर्णो वय कर्तनों आज खान संगक्रुद्धो नाराचन स्नातर पुनश्चैनम आत्मा शर्भरशरवा किर राजेंद्र भीमसेन ने दो ही घड़ी में कर्ण पर आक्रमण कर दिया उन्हें ओर आते देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए धर्मात्मा कर्ण ने एक नाराज द्वारा उनकी छाती में प्रहार किया फिर अमे आत्मबल से संपन्न उस वीर ने उन्हें अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया सविद सूत पुत्र पत्र भी नृतिक सूतपुत्र के द्वारा घायल होने पर उन्होंने भी उसे बाण से आच्छादित कर दिया और झुके ही घाट वाले नौ तीखे बाणों से कर्ण को बिंद डाला तस्य तर्णो धनुर्म दिधाचे नाराचीन सुन सर्वावरण भेद तब कर्ण ने कई बार मार कर भीमसेन के धनुष के बीच से ही दो टुकड़े कर दिए धनुष कट जाने पर उनके छाती में समस्त आवरणों का भेदन करने वाले अत्यंत तीखे नाराज से गहरी चोट पहुँचाई सौ सूतपुत्र राजन मर्मज्ञ भीम से ने दूसरा धनुष लेकर सूत पुत्र के मर्म स्थानों में पहने बाणों द्वारा प्रहार किया और पृथ्वी तथा आकाश को कपाते हुए से उन्होंने बड़े जोर से गर्जना की तम कर्ण पंचवी सत्या नाराजन समर्पित मदोत्कृप्त उलका कर्ण भी कोचिश नाराज मारे मानो किसी शिकारी ने वन में दर्प युक्त मदोन्मत्त गजराज पर उल्काओं उलकाओं द्वारा प्रहार किया हो तथा सान्नांग पांडव क्रोधम संरभात पुत्र बद के साधन मुत्तमं। फिर बाणों से सारा शरीर घायल हो जाने के कारण पांडुपुत्र भीमसेन क्रोध से, से मूर्चित हो उठे रोष और अमरस से उनकी आंखें लाल हो गई उन्होंने पुत्र के वध की इच्छा से अपने धनुष पर एक अत्यंत वेगशाली भार साधन में समर्थ उत्तम और पर्वतों को भी विदिर्ण कर देने वाले का संदान किया। पम फिर हनुमान जी से भी अधिक पराक्रम प्रकट करने वाले मान धनुर भीमसेन ने धनुष को जोर जोर से कान तक खींच कर कर्ण को मार ढालने की इच्छा से उस बाण को क्रोध पूर्वक छोड़ दिया सब श्रेष्ठो बलवता बाणो बद्रासनिस्वण अदार्य रे कर्णम बद्र भे गो यथाचल धनवान भीम से इनके हाथ से छूटकर कर वद्र और विद्युत के समान शब्द करने वाले उस बाण ने रणभूमि में कर्ण को चीर डाला मानो भद्र के वेग ने पर्वत को विदीर्ण कर दिया हो सेना सभीम सेनाभ्यत सुतपुत्र कुरुद्व निष्साद रथोपस्थे विस प्रीतनापति भीम से इनकी गहरी चोट खाकर सेनापति पुत्र कर्ण अचेत हो रथ की पैठक में धम्म से बैठ गया एतस्मिनंतरे उसका सारा शरीर रक्त से सिंच गया था शत्रुओं का दमन करने वाला वह वा वीर प्राण हिंसा हो गया था इसी समय भीमसेन को कर्ण की जीभ काटने के लिए आते थे ने उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा शल्यवाच भीमसेन महाबाहो यम वक्षा तत्णु वचनम हेतु संपन्नम शुवा तथा करो सल्ल बोले महाबाहू भीमसेन मैं तुमसे जो युक्ति युक्त वचन कह रहा हूँ उसे सुनो और सुनकर उसका पालन करो अर्जुन ने न प्रतिज्ञा तो वध कर्ण से सुष्मिण ताम तथा कुर्भद्रम ते प्रतिज्ञा सभ्यसाचिन अर्जुन ने पराक्रमी कर्ण के वध की प्रतिज्ञा की है तुम्हारा कल्याण हो तुम सभ्यसाचे अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को सफल करो च दृढ़ व्रतत्व पार्थस्य जामे नृतम राग्यस्तु धर्मण पाप कृतम ततः कोपाभिभूते नेशम न गणित भीमसेन ने कहा नेष्ठ मैं अर्जुन की दृढ़ प्रतिज्ञा को जानता हूँ परन्तु इस पापी कर्ण ने मेरे समीप ही राजा युधिष्ठिर का तिरस्कार किया है अतः क्रोध के वशीभूत होकर मैंने और किसी बात की परवाह नहीं की है पति राधे मनो समत जे वो धरण मेवास्य प्राप्त कालम मतम अभा यद्यपि राधा पुत्र कर्ण गिर गया है तो भी मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है मैं तो इस समय इसके जीव खींच लेना ही उचित समझता सोन समस्ता अनेशंसेन संवेदते सुराज अस्माकृण्वता जाक्या महतु असह्याचन बहूने श्रावितता बहु नूनम चेतम दूरस्थ पी पार्थिव छेदनम चा स जीवाया तदैवाकांक्षित मैया मामा जी इस नीतसंत ने जहां बहुत से राजा एकत्र हुए थे वहां हमारे सुनते हुए द्रौपदी के प्रति बहुत से असह्य कटुवचन सुनाए थे राजन आप दूर होने पर भी निश्चय ही यह समझ गए हैं कि मेरे द्वारा इसकी जीप काटी जाने वाली है वास्तव में इस समय मैंने इसकी जीप काटने की ही इच्छा की थी प्रियम का पिपाल भवता तो यदोक्तस्में वाक्यम हे स्वर्थस तद्गी तम महाराजा कटुकस्थम इव केवल राजा दुधिठिर का प्रिय करने के लिए मैंने आज तक प्रतीक्षा की है महाराज आपने जो युक्ति युक्त बात मुझसे कही है उसे कड़वी दवा के समान मैंने ग्रहण कर लिया है हे न प्रतिज्ञो नीवेत करते अस्मिन नष्ट स्म सर्व एव सके स्व क्योंकि तो यदि अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो वे कभी जीवित नहीं रह सकेंगे उनके नष्ट होने पर श्री कृष्ण सहित हम सब लोग भी नष्ट ही हो जाएंगे अथ चाह पाप पाप कृत गति पराभाव दृष्ट मात्र किरीटिंग आज किरीटधारी अर्जुन की दृष्टि पड़ते ही यह पापाचार्यों में श्रेष्ठ पापात्मा क्रूर कर्ण को प्राप्त हो जाएगा युधिष्ठि कोपे न पूर्व दग्धम नशंसक संरक्षित यह कर्ण महाराज युधिष्ठिर के क्रोध से पहले ही दग्ध हो चुका था आज आपने उचित उपाय द्वारा मेरे निकट से इसकी रक्षा कर ली है तथो भद्राधिपो तो दृष्टाभि संूत अपोवाह रथे नाजहु कर्णवाह वचोभिन तदनंतर मद्रास्थल्य संग्राम में शोभा पाने वाले सूतपुत्र कर्ण को अचेत हुआ देख रथ के द्वारा युद्धस्थल से दूर हटा ले गए तथा पराजिते कर्णे धातराष्टिम महाचमु सेनो कर्ण के पराजित हो जाने पर दुर्योधन की विशाल सेना को को पुनः खदेड़ने लगे ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में इंद्र ने दानवों मार भगाया था इति श्री महाभारती कर्ण पर बड़े कर्णापयाडे पंचाशतमो इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण का पलायन विषयक पचासवा अध्याय पूरा हुआ